पूर्णमिदं ओम पूर्णमीदं पूर्णादच्य श्रुति श्लोक के द्वारा निश्चित हो गया अहम ब्रह्म अहमअस्मी सदा भामि कदाचित नाम प्रिय ब्रह्मे वह मत सिद्धम सच्चिदानंद लक्ष्मण इसके ऊपर अनुमान बताया अनुमान करने पर भी वो उसका विरोध होता है अनुमान के लिए प्रत्यक्ष विरोध हो नहीं होगा पहले खंडन कर दिया रूपादि नहीं आत्मा में चक्षुरादि इंद्र की प्रवृत्ति नहीं होगी अरे के द्वारा भी प्रत्यक्ष नहीं होता है क्योंकि मन भी साक्षी के द्वारा प्रकाशित तो होता है मन का जो साक्षी आत्मा है आत्मा को मन में विषय नहीं करता है श्रुति कहती है अरु अनुमान करेंगे विरुद्ध धर्म आशे तुन ये नहीं उसका तो व्यभिचार दिखा दिया बिंब प्रतिबिंब में विरुद्ध धर्म होने पर भी मुख एक है और शब्द आकाश में उच्च सर है मंद स्वर है शब्द रहने पर भी उसका आधार आकाश एक ही है दो नहीं है द्वा सुपरना श्रुति के अविरुद्ध कहेंगे ये श्रुति तत्पर का विरोध वेद पर का नहीं है और तत्व से आदि श्रुति के द्वारा बाध हो जाता है बाध होने से तत्पर का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है इसलिए नाहम ईश्वरीय प्रत्यक्ष तो होता है मानते हैं मैं ईश्वर नहीं हूं तो ये जो बुद्धि होती है देहादि उपाधि निमित्ता भ्रांति जपा कुम स्फिका के पास रखेंगे तो जपा कुसुम लाल दिखेगा स्फटिका तो नहीं दिखेगा स्फटिका भी लाल है तो जपा कुसुम हटा देंगे तो स्फटिका लाल है लाल नहीं रहे जपा कुम के कारण रक्त स्फटिक का इसे बुद्धि होती है ये बुद्धि यथार्थ है क्या है एकाग्रता से सुनो एकाग्रता नहीं है जपा कुम रह... रक्तम ये बुद्धि भ्रांति है यथार्थ है रक्त स्फटिक ये बुद्धि भ्रांति है भ्रांति क्यों है लाल तो दिखते हैं दिखती है लालिमा दिखते है ना नी जपा कुम पास लाल दिखेने पर भी लाली माँ जपा के कारण क्योंकि पुष्प को हटा देंगे तो लालनी मां नहीं रहती है उपाधि है जपा कुम उपाधि निमित्ता उपाधि निमित्तम यस्य भ्रांते ऐसा भ्रांति उपाधि निमित्ता उपाधि के कारण रक्त दिखता है वास्तव है रक्त वर्ण स्फटिक नहीं इसी प्रकार यहां भी देहादि है उपाधि देहादि उपाधि के कारण अपने को मानता है जीवन में परिचित न हूं मैं मनुष्य हूं सुखी हूं दुखी हूं उपाधि के धर्म दिखता है उपाधि के धर्म इसमें आत्मा में दिखता है जल में कंपन हुआ तो प्रतिबिंब में, में कंपन दर्पण को हिलाएंगे तो प्रतिबिंब में, में कंपन दिखता है दिखता है ये दर्पण में उपाधि का धर्म दिखता है आत्मा में आरोप करते हैं इसी प्रकार देहादि उपाधि के कारण ही अपने को मानता है जीवन में परिचिन्न हूं व्यापक होने पर भी देहादि उपाधि के कारण अपने को मानता परिचिन्न सुखी दुखी सुख दुख अंत में आत्मा में नहीं है <coughs> किन्तु अंत आत्मा दोनों का अभेद भ्रम जब हो जाता है तो अंतकरण का धर्म आत्मा में दिखता है अभैध ब्रह्म के कारण लौह पिंड को गर्म कर देगा लाल हो जाने पर उसके ऊपर वस्त्र रखेंगे तो जलेगा कपड़ा आयुओ दहती कोई कहता आयुओ दहती आया है लौह पिंड लवो दहती दहन कर्तृत्व तो लौह पिंड में रक्त लाल हो गया तो दहन कर्तृत्व तो है ना नहीं अयो पिंड में या में नहीं अग्नि का धर्म लौह में दिखता है तो अग्नि लौह पिंड दोनों तो भिन्न भिन्न है लाल हो जाने पर अग्नि एक तरफ हो लौह पिंड एक तरफ ये दिखता है ना दिखता है एक ही दिखता है उसको कोई अग्नि कहेगा कोई लौह पिंड कहेगा ये अलग अलग दिखता है दोनों का अभेद भ्रम हो जाता है अभेद भ्रम होने के कारण इसको कहते धर्म अध्यास दो धर्मी का एकत्व भ्रम हुआ अग्नि और लव दोनों के एकत्व भ्रम होने के कारण धर्माध्यास होता है परस्पर धर्म का अध्यास लवहो का धर्म अग्नि में अग्नि का धर्म तो लौह इस में अग्नि का धर्म दग्धत्व दाहकत्व उदिकता है में और लौह का धर्म है वर्तुल्व गोलाकारे, वर्तुलिस आकार है उदिकता अग्नि में दोनों के एकत्व भ्रम होने से दोनों के धर्म का परस्पर अध्यास होता है अंतकर्ण अलग है आत्मा अलग है अंतकर्ण में आत्मा का आभास चिदाभास उत्पन्न होता है जैसे जल में आकाश का प्रतिबिंब घड़ा में जल रखेंगे तो जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखेगा ओ बच्चा कहता है घड़ा में आकाश है क्या कहता है जल नहीं देखता है कहता आकाश है थोड़ी वायु से जल हिला कहता आकाश हिल रहा है आकाश हिलता है घोड़ा हिलता है जल हिलता है वो कहता आकाश हिलता है जल का कंपन आकाश में आरोप करता है कारण क्या है जल अलग आकाश अलग ऐसा भेद उसको मालूम नहीं कहता आकाश में घोड़ा में आकाश है आकाश है जल और आकाश दोनों का अभेद भ्रम होने से जल का कंपन आकाश में दिखता है ऐसी प्रकार अंतकर्ण है स्वच्छ चेतन का प्रतिबिंब उसमें होता है चिदाभ तो सबको मैं जब कहते हैं जो बुद्धि अंत उसमें उसमें चिदाभास के संबंध से वही मैं मैं करते हंकार इसलिए बौद्ध लोगों को भ्रांति हो जाती है बुद्धि आत्मा और क्या आत्मा कहा है सामान्य लोग में, में, में अंतकर्ण आत्मा का पहले एकत्व तो भ्रम हो गया आत्मा अलग अंतकर्ण जड़ है अंतकर्ण तो पांच भूत का कार्य है भौतिक का है जड़ है अंतकर्ण जड़ है, है। बुद्धि मान अंतकोण जड़ है सबका अंत कोण जड़ है सबका देवताओं का अंत का कौन जड़ है वृक्ष का अंत है वृक्ष का भी अंत है जड़ है चेतन नहीं है चिदाभास के संबंध से चेतन जैसे लगता चेतपद आभाषत चिदाभास दोनों का एकत्र भ्रम होने के कारण अंतकर्ण का धर्म आत्मा में दिखता है अंतकर्ण में सुख दुख दिखता है आत्मा में मानते अहम सुखी अहम दुखी आप लोग अपने को सुखी दुखी मानते कभी है नहीं पूरा हम सुखी अहम दुखी सुख दुख आप आत्मा में है या आप देह में है स्थूल सु, शरीर में है या आत्मा में है स्थल शरीर में सुख दुख है नहीं, नहीं। स्थल शरीर में भी नहीं अंतकर्ण में अंतकरण स्थूल शरीर के अंतर्गत है क्या अंतकर्ण में सुख है या दुख है समझो अंतकर्ण में सुख है दुख है आत्मा में है नहीं तो आत्मा में उसका आरोप होता है अंतकर्ण का धर्म आत्मा में आरोप करने का कारण क्या है अंतकर्ण आत्मा दोनों का भेद ज्ञान नहीं होता है अभैद ब्रह्म होता है अवैध भ्रम के कारण अंतकर्ण का धर्म आत्मा में दिखता है बुद्धि आदि सब उपाधि देहादि उपाधि उपाधि के कारण ब्रह्म होता है तो ना हम ईश्वर में ईश्वर नहीं हूं क्योंकि देहादि उपाधि को लेकर के अपने को परिचय न मानते और अंत को लेकर के मैं अल्पज्ञ हूं अहंकार से अहंकार हूं उपाधि के निमित्त भ्रांति होती कि अहम ईश्वर ना।, ना हम ईश्वर जो अहम शब्द से लेते हैं शुद्ध आत्मा का ज्ञान अहम शब्द से होता है शुद्ध आत्मा का केवल आत्मा का ज्ञान नहीं होता है अहम शब्द से अहम ईश्वर हो न अहम शब्द से शुद्ध आत्मा नहीं है शुद्ध आत्मा तो ब्रह्म है ही किंतु शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं होता है अहम शब्द से जीव ग्रहण होता है सीधावास बोले ना चैतन्य शो को किसको मालूम है तो चैतन्यम ते अधिष्ठान चैतन्य चैतन्यम लिंग लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर में ज्ञान इंद्र है या कर्मेन्द्र है दोनों है प्राण है कितने हो जाएंगे पंद्रह और अंतकोण मिल जाएगा ये सूक्ष्म शरीर है दो भेद करो तो सत्रह कहेंगे चार इक करो तो उन्नीस हो जाएगा लिंग अचित छाया लिंगदेहस्ता लिंग देह अंतकरण चिदाभास है चिदाभ सूक्ष्म अधिष्ठान चैतन्य सबको मिला करके जीव कहते हैं ये जीव हुआ चिदाभाष अंतकरण सूक्ष्म शरीर और अधिष्ठान चैतन्य शुद्ध जो अधिष्ठान चैतन उसका ग्रहण अहम शब्द से नहीं होता है उसको मिला करके केवल शुद्ध जीव स्वरूप का विषय नहीं करती ना हम ईश्वरी से बुद्धि मैं ईश्वर नहीं हूं ये जो बुद्धि है शुद्ध चेतन को लेकर के नहीं आगे बताएंगे तत्व में आया शुद्ध चेतन ब्रह्म है उपाधि के संबंध से ही उसमें परिच्छित्व भ्रम सहंकारत्व किंचितिज्ञत्व ये सब होता है उपाधि के कारण शुद्ध चेतन सर्वज्ञ अल्पज्ञ है अल्प शुद्ध चेतन अल्पज्ञता नहीं है सर्वज्ञ भी नहीं सर्वज्ञ फिर कौन है ईश्वर शुद्ध चेतन नहीं अशुद्ध चेतन है ईश्वर <oppose errado> <coffee> <anyway> शुद्ध चेतन है अशुद्ध है प्रश्न है शुद्ध है अशुद्ध है शुद्ध है ईश्वर शुद्ध चेतन है शुद्ध चेतन नहीं है माया से विशिष्ट हो गया माया के क्या शुद्ध हो गया शुद्ध चेतन में कोई उपाधि नहीं तो शुद्ध उपाधि रहने से अशुद्ध हो गया ईश्वर में कोई उपाधि है माया है उपाधि माया विशिष्ट को कहते ईश्वर वही सर्वज्ञ है यहाँ अंतकर्ण विशिष्ट हो गया जीव अल्पज्ञ है इधर अंतकर्ण उपाधि उधर माया उपाधि उपाधि को लेकर के सर्वज्ञ तो अल्पज्ञ तो है शुद्ध चेतन में कोई भेद नहीं शुद्ध जीव स्वरूप चेतन है और व्यापक भी है आकाश घटा के अंदर रहेगा उसको कहते घटाकाश घटर आकाश के नाम घट आकाश आकाश घट के बाहर रहेगा सर्वव्यापक आकाश होने पर भी घट के अंतर्गत आकाश को लेकर के कहते घटाकाश परिचन्न बुद्धि होती घटर उपाधि के कारण घट आकाश परिचन्न है घटाकाश हो नष्ट घट हो गया घटा घटाकाश रहेगा आकाश तो नित्य है मानते न्याय के लोग किंतु घटा आकाश कहते घटा बनने पर घटा घट नष्ट हो गया तो घटा घटाकाश नाम प्रयोग नहीं होता है तो उपाधि के कारण ही ऐसे लगता है कि मैं ईश्वर नहीं हूं मैं परिच न हूं मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं यह सब भ्रम होता है भ्रांति ये कहा गया है तदुपतम त्वी मई गण्यमाने मसकान माने मसका मसको अहम एवं देह दृशा विश्वाधिकेश में सदबोधा पूर्णता तुल्या मई चण्य गण्यमाने परमात्मा से कोई कहता को है तुम्हारे हमारे में तो विचार करेंगे गिनती करेंगे हिसाब करेंगे अहम देहादृशा मसकात मसक मसक तो छोटा है उससे भी छोटा हूं मैं छोटे से छोटे मैं हूँ जैसे समुद्र से एक बिंदु जल निकालो समुद्र के कितने भाग से एक भाग होगा बिंदु सौ भाग से एक भाग है हजार भाग से लाख से लाख करोड़ कुछ नहीं समुद्र में कितने जल दिन थोड़ा कुछ नहीं इसी प्रकार देह को विचार करेंगे जीव का देह कितने छोटा है ईश्वर कितने व्यापक है ब्रह्मांड उसके साथ समुद्र से जैसे जल है जीव का देह थोड़ा के विचार करेंगे देह दृष्टि से ये तो जीव त मशक से भी मशक और अत्यंत सुख है किंतु वास्तव स्वरूप विश्वाधिकेश विश्वाधिकेश विश्व से अधिक विश्वाधिक का ईश्वर है ते मे तुम्हारा और मेरा तब मम तुल्या सदुध पूर्णता सदरूपता बोधरूपता आनंदरूपता आनंद और पूर्णता सत्ता सद बोध आनंद पूर्ण ईश्वर भी पूर्ण है ईश्वर शुद्ध चेतन पूर्ण है वही जीव रूप से उपाधि के कारण परिचिन होता है जैसा आकाश परिचन्न होता है घट मठ आदि उपाधि के कारण नहीं तो पूर्ण है तो सदरूप जीव सदरूप है जीव सदरूप है डांटेगा तो फिर क्या नहीं दो पूछ रहा है नहीं सदरूप जियो कोई प्रमाण आपके पास है? क्या प्रमाण सदरूप बोलो हैं? अभी इसी इसी पुस्तक में पहला आया प्रमाण ये अहम अस्मि सदा मैं हमेशा हूँ जागृत स्वप्न सुश्रुति अवस्था का परिवर्तन होने पर भी अहम अस्मि, जागृत अवस्था में मैं हूँ स्वप्न अवस्था में भी हूँ सुश्रुति भी मैं हूँ हमेशा मैं हूँ ये सदरूपे सदरूप सद और बोध रूप ज्ञान सदा भानी हमेशा भान प्रकाश मानव ये और आनंद रूप क्या है न कदाचित हम अप्रिय कभी अप्रिय नहीं हूं हमेशा ही प्रिय हूँ आनंद रूप है और पूर्ण भी व्यापक है ये तुल्य बराबर है ईश्वर में जीवन में ये सदरूपता बोध आनंद पूर्णता तुल्य है इतो अहम ब्रह्मे वे भाव अहम ब्रह्म एव ब्रह्म ही जीव ब्रह्म में एकत्व सिद्ध करने के लिए एक श्लोक में युक्ति दी क्या श्लोक बोलो अहम अस्मि सदा भामी कदाचिन आहम अप्रियण अभी इसमें विचार करते हैं ईश्वर सर्वज्ञ है ईश्वर सर्वज नु यह ज्ञान में तप ये श्रुति है जो सर्वज्ञ है है ईश्वर सर्वज्ञ है है सर्वज्ञ और सर्वज्ञ सर्वम जानाती थी सर्वज्ञ और सर्वविथि क्या है सर्वम वे थी सर्वविधि व्यक्ति क्या विद्ध ज्ञान है सब जानता है दोनों में कोई भेद है सर्वज्ञ और सर्वविद में भेद कुछ है क्या सर्वम जानाती सर्वज्ञ और सर्वम व्य सर्व विधि भेद सामान्य रूप से जानने वाला होता है सर्वज्ञ अरे विशेष सब कुछ जानेगा तो सर्वविथि जब ब्रह्मज्ञानी हो, हो जाता है सर्वज्ञ हो जाता है सर्व ब्रह्म इति इतना इति सर्वज्ञ किन्तु ब्रह्मज्ञान हो जाने पर सर्ववित्त नहीं होता है सर्ववित्त सबका सबके मन की बात बता देगा है नहीं ब्रह्मज्ञानी सब के पिता के पिता के पिता के नाम पूछो सब भाषा उसको मालूम हो जाएगा ब्रह्मज्ञान होने पर सर्व कोई कहा पाप कर्म पुण्य कर्म किसने किया किसके मरण जन्म कभी क्या ज्ञानी बता देगा कोई कोई कहते तो हमको पांच जन्म का ज्ञान हो गया तो मैं तो सौ जन्म का भी ज्ञान हम बता देगी किन्तु तो दोबारा पूछना नहीं मैं बोलता जाऊंगा आप गिनती करो सो जो पूरा था बोल दो सो हो गया और दोबारा पूछेंगे तो फिर हो नहीं होगा नाम लेते जाओ एक बात एक ही कहता है पांच जन्म ज्ञान हो गया जो कुछ को किसको क्या पता है पांच जन्मे का ज्ञान हो गया ये ब्रह्म ज्ञान का नहीं कि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो सब जान लेगा मन से क्या मन में क्या सोचता है और किसके पिता के माता के नाम क्या है कहाँ से कौन आया किसी भाषा में क्या भाषा ज्ञान कहाँ हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान हो गया तो स्वभाषा को जान ले इसमें पकड़े में आ जाएंगे स्वभाषा कौन बोल सकता है कितनी भाषा बोल देगा कोई भाषा दूसरे आएगा तो ऐसे भाषा है इ, आदिवासी में ऐसे गढ़वाले में आदिवासी में कोई भाषा है एक आदिवासी की भाषा दूसरे आदिवासी को नहीं समझ पाएगा ये इसमें कठिन है उसको कोई नहीं समझ सकते है तो सब का ज्ञान तो सर्व को ब्रह्म ऐसे जान लेगा तो सर्वज्ञ अरे विशेष रूप से सब को जानने वाले सर्वविति ईश्वर सर्वज्ञ तो है सर्ववित भी है किसका क्या पुण्य पाप है आगे जन्म क्या होगा पहले जन्म क्या था ये सब ईश्वर को ज्ञान है सर्वज्ञ सर्वविति और एक सर्वज्ञ कहते सर्व सर्व इति सर्वज्ञ सर्वज्ञ होता है ज्ञानी सर्व रूप और ज्ञान रूप है और सर्वज्ञ जो ब्रह्म ज्ञानी सर्वज्ञ होता है सर्वम ब्रह्म रूपे न जानाती सब को क्या जानता है ब्रह्म मिट्टी से जितने बनाया घट आदि बर्तन सब मिट्टी है सुवर्ण से जितने भूषण बनाए सब सोना है इसी प्रकार सब ब्रह्म इसे जानता है ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी किन्व जानता है अति अनागत दूर विप्रकृष्ट दूर का विप्रकृष्ट पास में हो दूर में हो भविष्य सबको जानने वाला सर्वविधि इत्यादि श्रुतिया ही ब्रह्म सर्वज्ञा अवगम्य ब्रह्म सर्वज्ञ श्रुति से जाना जाता है और जगत का कारण है ब्रह्म जो जगत कारण होगा वो सर्वशक्ति है क्या है सर्वशक्तिमान है जगत बनाने वाला जगत बनाने वाला श्रुति ये ये ईमानी भूतानी जायते ये न जाता जीवंती यंत अभिशंस ऐसे उपनिषद में आता है यतो व ईमानी भूतानी जायते ये भूत की उत्पत्ति कहा, जितने कार्य वर्ग जितने सब हे जिससे उत्पन्न होते हैं जिससे जीवित रहते हैं अंत जिस में जिसमें लीन हो जाते हैं वही ब्रह्म जन्माद्यत तो इत्यादि श्रुत्या सर्व जगत कारण सारा जगत का कारण है परमात्मा ईश्वर जीव भी सब जगत का कारण है प्रत्येक आत्मा तो स्व शरीराधिकम अपनी साकर लेना जानती, ये दघु कौधी को भी जानना कठिन है <laughs> अपने शरीर में क्या है क्या जाने है? डॉक्टर भी नहीं बता सकते पूरा शरीर में क्या क्या है कुछ अंश को जानेंगे कुछ अंश नहीं जाने कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता और जीव तो स्व शरीराधिकम बाहर क्या बस्तु है अपने शरीर अधिक को भी नहीं जानता है शरीर में क्या है अंदर क्या है बाहर क्या है पीछे क्या है ऊपर क्या है पीछे पिसा खड़ा बैठा खड़ा होगा पता चलता है सामने यमुदूत आकर पहुँच जीव दिख रही पता नहीं चलता है क्या हो है छोटे सामान्य नहीं जानता है सरिराधिकम अपनी साकल्य न जाना है थोड़े बहुत तो जानता है मानता है मैं मनुष्य हूं पूरा किन्तु साकल्य सब रूप से नहीं जानता है स्वातंत्र न किंचित कर तुम अभी न सको थी अजीव कुछ कर लेगा स्वतंत्र अपने आप कुछ भी करने पर भी ऐसे अदृष्ट नहीं हो ईश्वर इच्छा के बिना नहीं अरे करे भी थोड़े कुछ कर लेगा ये सारा पहाड़ कितने बड़े पहाड़ बना देगा जीवो कितने लोगों मेहनत करे कितने पर्वत बना देगी ये किंचित अभी स्वतंत्र न स्वतंत्र कौन से क्या है ईश्वर इच्छा के बिना कुछ भी जीव करता है उसमें ईश्वर इच्छा कारण और उपादान आदि चाहिए खाली बैठ कर कोई दूध नहीं दही बना दो बन जाए ना नहीं भोजन कर बैठे कहीं दही बनाकर चला दो ब्रह्मज्ञानी है कहेंगे हमको खीर खिलाओ वो खीर खिला देंगे कोई पहाड़े में बैठे कोई चाय कर कहा तो हमको खीर दे दो गंगोतर में खीर दे दिया तो कोई बता दे ब्रह्मज्ञानी क्योंकि गरम गरम खीर मिली है ये जीव के पास कोई सिद्धि से कोई कर लेते हैं असंभव नहीं योग सूत्र में सब आया सिद्धि में सब होता है किन्तु ब्रह्म ज्ञानी का नहीं तो जीव तो कुछ नहीं कर सकता है अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान ईश्वरी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान तो कथम अशज्ञ न सर्व कारण ब्रह्मणा अभेद जब ब्रह्म सर्वज्ञ सर्व कारण उसके साथ अभेद कैसे होगा एकत्व तो कैसे होगा ये आशंक अभी सर्वज्ञत्व सर्वकार यदि जी में में आए घटे तभी तो जीव ईश्वर एक होगा नहीं तो एक नहीं होगा ऐसे सर्वत्र तो बताते हैं वाच्यार्थ में सर्वज्ञ तो सर्वकारणत्व तो ईश्वर का वाच्यार्थ ब्रह्म का वाचार तो ईश्वर में लक्षा तो शुद्ध चेतन है वो सर्वज्ञ भी नहीं सर्व कारण भी नहीं जगत कारण है ईश्वर माया विशिष्ट चेतना शुद्ध ब्रह्म सर्वज्ञ है या है सर्वज्ञ भी नहीं सर्व शक्तिमान भी नहीं सचिद रूप भी नहीं नहीं शुद्ध ब्रह्म सदरूप भी सिद्ध रूप आनंद रूप भी नहीं एक कुछ भी नहीं सद्रूप है चिद हाँ, सर्वज्ञ नहीं सर्वकार नहीं सर्वज्ञत्व तो, सर्वकारणत्व तो, शुद्ध में नहीं किंचित तो, ज्ञात्व सहांकारत्व उपाधि विशिष्ट में और उपाधि को छोड़ करके बाच्यार्थ छोड़ दे में लक्ष्यार्थ लेंगे एक होता है ये तो सर्वत्र बता दें क्यों यहाँ विशेष बताते हैं अभी बताएंगे जीव अभी सर्वज्ञ है और सर्वकारण है ये भी बताएंगे ये युक्ति व सुंदर युक्ति देंगे सर्वज्ञ कारणेन च ब्रह्मण अभेद इतिशंख्य प्रत्येगात्म तदयम उपादय प्रत्येगात्म में भी द्वयम सर्वज्ञत्व और सर्वकार प्रतिपादन करते प्रत्येगात्मा भी सर्वज्ञ हे सर्वकारण हे तब ईश्वर के साथ एक हो जाएगा नहीं हो जाएगा मैं बोधे चेद व्योम पतनम् हं न कथं ब्रह्मा कथम सर्वकारणम् मयि एवं चिद्यम जगत गतन उदेति अतो अह कथम ब्रह्म नर्व्ञ सर्वकार ब्रह्म कथम न जब ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वकारण हे मैं क्यों नहीं हु मेरे में सारा जगत गंधर्व पतन के समान जगत मई एवं चिद्ध व्यमनी उदय थी रूप आकाश में चिदनी चिद रूप आकाश में मेरे में ये सारा जगत उत्पन्न होता है आकाश में ही हूँ मेरे में सारा जगत गंधर्व पतन जैसे सब कुछ उत्पन्न होता है सब कुछ मेरे में उत्पन्न होता है सब का दृष्टा में मैं हूँ इसलिए मेरे में सब उत्पन्न होने से मैं ही जगत कारण हूं मैं ही जगत को जानने वाला हूँ सर्वज्ञ सारा जगत को मैं जानता हूं कथम न ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वकारण ब्रह्म क्यों नहीं अर्थात मैं सर्वज्ञ सर्वकारण ब्रह्म हूँ चिद व्यमनी का अर्थ चिदाशे व्योमन सदाकाशे चिद्यमनी आकाशे मई प्रत्येगात्मन एव प्रत्यत्मा है मैं जगत गंधर्व पत्तन ये सारा जगत गंधर्व पतन के समान है जगत एवं गंधर्व पत्तनम जगत गंधर्व पतनम सारा जगत गंधर्व नगर के समान है गंधर्व नगर कभी कभी दिखता है मेघ में बादल आकाश में बादल आदि हो बादलों से सूर्य किरण से ऐसे बादल कभी दिखते हैं लगता है कोई गंधर्व के ग नगर है सूर्य की दूर से सूर्य किरण आएगा तो मेघ में ऐसे सुंदर रूप दिखता है कभी सोने जैसे ता, ताम्र जैसे लाल पीले ऐसे भरना से दिखता है छोटे छोटे लगे नगर बैठा है ये गंधर्व इंद्रजाली कभी क्षुब्ध माए जादूगर कभी कुछ करके दिखा देता है जादूगर सब देखते क्या सो हो गया डर जाते भूत प्रेत सब आ जाएंगे जादू दिखाने में लगे कर देते हैं लोग डर जाते हैं इसलिए ज्यादा नहीं दिखाते हैं थोड़ा दिखा देंगे थोड़े भूत इसे दिखा देंगे जादू तो भूत प्रति आ गई सब डर जाएंगे, आधा भाग जाएंगे और आधा नहीं भाग पाएंगे वहीं। <laughs> जादूगर दिखाते हैं अंतर्जाली का विक्षुद्ध माए माय से आवरण अवस्था है हमसे जब मेघ हमें मेघ से आवरण होता है सूर्य में एक में दिखता है प्रतीयमान नगरम गंधर्व पत्तनम ये गंधर्व नगर के समान जैसे गंधर्व नगर क्या है न ही होने पर भी दिखता है है नहीं कुछ नगर जिस लगता है जैसे दिखता है इसी प्रकार ये सारा प्रपंच मनोदृश्य दृश्यम मनोग्राह्य मिदम दृश्यम यकिंचित सचराचरम सारा सुव मनोग्रह सप्न माये यथा दृष्टे गंधर्व नगर यथा तथा विश्व इदम दृष्ट वेदेश पंचदशी माया स्वन माये यथा दृष्टे गंधर्व नगर यथा तथा विश्विदम दृष्ट वेदांत विचक्षण स्वप्न जैसे दिखता है माया जादू जैसे दिखाता है गंधर्व नगर जिसे दिखता है तथा विश्व इधम दृष्टम इसी प्रकार वेदांत है विचक्षण ने ज्ञानियों ने कहा जैसे मेघ में प्रतियमान होता है गंधर्व नगर तो जगत उदेति ऐसा जगत चिद आकार से मेरे में उत्पन्न होता है उदयती उत्पद्यते अर्थ ये सब सारा जगत जैसे माया से जादूगर दिखा देता है सपने में जैसे प्रपंच दिखता है नहीं होने पर भी इसी प्रकार ये सब जगत गंधर्म नगर के समान ही उत्पन्न होता है सबु जगत सब स्वप्न माया गंधर्म नगर के समान है चिद रूप आकाश में स उत्पन्न होता है तो यहाँ सिद्ध क्या करना चाहते हैं जीव ब्रह्म की एकता के लिए ब्रह्म सर्व के है सर्व कारण है सर्वज्ञत्व सर्व कारण भी जीव में होने पर ही जीव प्रमे होगा अभी जीव में सर्वज्ञत्व सर्व कारण दिखाने के लिए युक्ति है मिथ्या पदार्थ से ही दृष्टि उपादान राज्य में सर्प भ्रांति में कभी दिखता है वो सर्प को कौन बनाता है बताओ कोई बनाता नहीं उसका कोई उपादान कारण है नहीं रज्जू में जो सर्फ दिखता उसका का है उसका ना सुबह सुबी है रज्जू है रज्जू से सर्फ बन जाता है रज्जू से सर्फ बनेगा तो रस्सी का ही रखा जाकर देखा सर्फ है उठाए रस्सी बांध रखी सर्फ निकलेगा रस्सी की दुकान में कोई नहीं जाएगा सब सर्फ घर बैठ जाएंगे रस्सी सर्फ नहीं होती है सर्प का उपादान कारण रज्जु नहीं सर्प का उपादान कारण क्या है रज्जु का अज्ञान रज्जु अज्ञान सर्प रूपेण सर्पा का सर्प ज्ञान कारण परिणमते वेदांत परिभाषण है रज्जु का अज्ञान सर्प बन जाता है रज्जु का अज्ञान है रज्जु विषेक अज्ञान है कहा दृष्टा में जो देख रहा है अज्ञान विशिष्ट वही जो देखता है वही बनाता है बनाना क्या है वस्तु तो बनता है क्या और ज्ञान से दिखता है ज्ञान बन गया अज्ञान परिणत तो हो गया तो भ्रांति मिथ्या पदार्थ से ही दृष्टि उपादान मिथ्या पदार्थ का उपादान तो दृष्टा है इसको कहते प्रातिभाषी का प्रतिभा समय में है आगे पीछे नहीं है प्रती है प्रतिभाषा प्रतिति है केवल वस्तु है ही नहीं अनिर्वचन कुछ कह दे वस्तु कल्पना करते हैं तो दृष्टा ही उसका उपादान जो देखता है वही बनाता है बना क्या उपाधन वही दृष्टा उससे अतिरिक्त तो कोई नहीं कोई दूसरे आकर नहीं बनाता है आपको रज्जु में सर्प सर्पभ्रम हो जाएगा दूसरे कौन आकर बनाएगा जो देखता है वही सर्प बनाता कल्पना कर लेता है मिथ्या पदार्थ का वास्तव पदार्थ तो एक घड़ा भी बनाने की सामर्थ्य नहीं कितु कल्पना करेंगे तो बना देते सब मनोरज में कितने क्या बना देते हैं? मिथ्या पदार्थ से उपादान दृष्टा वो अज्ञान विशिष्ट चेतना दृष्टा है यथा स्वप्न प्रपंच से ती आप सपना देखते समय ये जागृत तो प्रपंच दिखता है नहीं हैं जागृत ये पर्वत दिखता है नहीं कभी पर्वत आकाश दिखा है नहीं सपना समय में कभी पर्वत दिखता सकता है आकाश दिखता है ये आकाश जो जागृतकालीन आकाश सपने में दिखता है वो नहीं उस समय जो प्रपंच बनता है उसको कौन बनाता है आप बनाता है और कोई दूसरा कौन बनेगा अपने अदृश्य के द्वारा जीव भी अदृश्य के द्वारा ये पर्वत का कारण है साक्षात तो नहीं है परंपरा से तार्किक तार्कि स्वप्न प्रपंच जो कुछ दिखता है वो साक्षी ही उसका उपादान है मन है, अंतकरण चेतन है जीव अंतकर्ण ही तदरूप दिखता है तदरूप से परिणत हो जाता है यथा स्वप्न प्रपंच से तद तो साखी स्वप्न प्रपंच का उसका साक्षी जिस प्रकार उपादान कोई दूसरा है ही नहीं साक्षी इसी प्रकार तथा जागृत प्रपंच सर्वस्य दृश्य मिथ्यावाद तदृष्टा प्रत्यगात्म उपादानी थे वक्तव्य जागृत प्रपंच जितने पदार्थ सबुदृश्य दृश्य जागृत प्रपंच सबुदृश्य है क्या दृश्य होता है दर्शन का विषय दृश्य दर्शन का तो चाक्यू से ज्ञान नहीं यहाँ ज्ञान चक्षु से ज्ञान कहे तो गंध दिखता है क्या चक्षु से? मधुर पदार्थ दिखता है मधुर रस दिखता है मधुर लड्डू तो दिखेगा किन्दु मधुर रस नहीं दिखता है भी नहीं दिखता शब्द दिखता है इसलिए दृश्य का अर्थ ज्ञेय। दर्शन है ज्ञान आत्मा है द्रष्टव्य द्रष्टव्य का अर्थ निका ज्ञातव्य तो यहां भी जितने जाग्रत प्रपंच सब ज्ञे ये दृष्ट ज्ञेय, ज्ञान का विषय को ज्ञेय कहते है जितने जाग्रत प्रपंच सब ज्ञेय हे कुछ तो प्रत्यक्ष जानते हैं कुछ अनुमान से कुछ शब्द से किसी प्रकार जानते है ऐसे कोई पदार्थ बताओ जिसका आप नहीं जानते हो शब्द प्रयोग करोगे तो बुद्धवा शब्दान प्रयोगते शब्द प्रयोग करने का कारण होता है ज्ञान ज्ञान होने पर शब्द प्रयोग होगा जिसका ज्ञान नहीं तद विषय का शब्द प्रयोग हो नहीं सकता है जिसका शब्द प्रयोग करेगा उसका ज्ञान चाहिए सब दृश्य है दृश्य पदार्थ जितने हैं जागृत प्रपंच के विषय में तार्किक लोग तो जो दिखता है उसको सत्य है और मानते सत्य गर्मी लगती अग्नि से दहन होता है ठंडी गर्मी सुख दुखा अनुभव होता है क्षुत पिपा सा है भोजन करते हैं नमक मिर्ची में फर्क कैसे मिर्ची अधिक हो गया, गया तो नहीं खा सकते हैं तो कुछ कुछ सब है तो मिथ्या कैसे कहेंगे सब सत्य मानते हैं किंतु सपना प्रपंच को कौन सत्य मानता है सपना प्रपंच सत्य है ना वस्तु तो सपना तो मिथ्या सामान्य लोग तो कहेंगे जब वेदांति लोग को अनुमान करके दिखाते हैं जागृत प्रपंच में मिथ्यात्व तो सिद्धि करने के लिए स्वप्न को दृष्टांत देते हैं रज्ज में सर्प सत्य है मिथ्या है मिथ्या है काल में काल में रज्ज में सर्प सत्य है सत्य होगा सत्य होगा तो पास में जो बैठा है वो भी डरना चाहिए आपको सर्पभ्रम हो गया पास में जो बैठेगा वो बैठ सकता वो भी डरने के भागेगा आपको सर्प भ्रम हो गया तो वहां जो बैठा उसकी क्या गलती उसके लिए सर्प आ जाएगा सत्य है आपके लिए सत्य है है ना जिसको भ्रम होता है रज्जु में सर्प उसके लिए सत्य है उसके लिए सत्य है यदि सत्य हो गया तो भ्रम क्यों हुआ यदि रज्जु में सर्प सत्य है अगर आपको सर्प का ज्ञान होकर भागते हो तो पीछे क्या कहता तो है मुझे भ्रम हो गया तो यथार्थ ज्ञान यदि सत्य सर्प कोई देखा सर्प रूप से तो उसकी भ्रांति कही जाएगी भ्रांति कैसे यदि सत्य आपके लिए सर्प सत्य और आपको सर्प ज्ञान हुआ तो ब्रह्म कैसे होगा ब्रह्म है इससे सर्प सत्य नहीं है राज्य तो राज्य ही है आपको भ्रम से वहां सर्प क्या न आता है ना है सत्य जैसे लगता है सत्य नहीं है मिथ्या है रज्जु में सर्प जैसे मिथ्या है सपन पदार्थ मिथ्या है जाग्रत प्रपंच सत्य मिथ्या इसके लिए श्रुति कहते नेह नाना किंचन ब्रह्म में नाना है नहीं नाना दिखता है नहीं हाँ क्या चला है ब्रह्म में नाना है, है? श्रुति कहते नेह नाना अस्ति नाना नहीं है किन्दु नाना अनेक दिखता है नहीं होने पर भी दिखता है तो उसको कहते मिथ्या ब्रह्म में जगत नहीं होने पर भी दिखता है तब क्या होगा मिथ्या मिथ्या है इसमें विवाद है जागृत प्रपंच मिथ्या है या सत्य है इसमें विवाद है वेदांतिकाते मिथ्या बाकी लोग कहेंगे सत्य मिथ्या किसे यह जहां विवाद है वहां अनुमान करते प्रपंचो मिथ्या दृश्यत् स्वप्नवत रज सर्पव ये अनुमान के द्वारा दृश्यत्व हेतु के द्वारा प्रपंच में मिथ्या तो निश्चय करना है प्रपंच में मिथ्यात्व तो निश्चय करने के, के लिए अनुमान प्रमाण है श्रुति है अनुमान भी प्रमाण है अनुमान के द्वारा ही सिद्ध हो जाएगा प्रपंच मिथ्या है तो प्रपंच में मिथ्यात्व तो सिद्ध करने के लिए दृष्टांत जो सपनों को लेते हैं जो लोग सब जागृत को प्रपंच को सत्य मानते हैं अनुमान में दोष नहीं निकल पाते हैं अनुमान के द्वारा मिथ्या कहने पर बड़ा कठिन होता है सारा प्रपंच को मिथ्या कह देंगे हम सत्य अपना स्वरूप तो सत्य बाकी सब मिथ्या है और कोई कहे तो ईश्वर को भी मिथ्या कह देते तो वे लो तो लोग तो नाराज हो जाते हैं कितने पापी है ये लोग ईश्वर को? को, को कहेंगे अशुद्ध मित्या वेद को कहेंगे मिथ्या, कितने पापी है नाराज हो जाएंगे जब प्रपंच को सत्य मानना चाहते हैं सत्य है इसे दिमाग में बैठा उसको सिद्ध करने के लिए जो दृष्टांत आप देते सपन तो हैं सपनों को वो कहते हैं ना हम सपनों को सत्य मानते हैं क्या है कहेंगे सपनों को सत्य मानते रजु सर्प सत्य ही कहते हैं रजू सर्प को मिथ्या नहीं मानेंगे कहेंगे सत्य है मिथ्या मान लेंगे तो फिर प्रपंच में मिथ्या आ जाएगा प्रपंच को सत्य मानने के लिए जो मिथ्या वस्तु सामान्य लोग तो कहेंगे जुटा मूर्ख लोग सामान्य लोग जो काम करने वाले सामान्य कुछ पढ़े लिखे नहीं कुछ रुके उनको भी लगता है रजू में सर्प नहीं जुटा है भ्रम हो गया मानेगी सपने में देखा कुछ नहीं था किंतु देखा ऐसा मानते हैं झूठा ही मानते हैं सपने में कोई करोड़ रुपया मिल गया उठने बाद खुश होता है ना मे कोटिपति करोड़पति हो गया होता है सामान्य गरीब व्यक्ति भी कहता है अरे सपने में देखा मेरे पास एक पैसा नहीं दुखी होता है झूठा ही सपने में से देखा झूठा मानता है किन्तु कुछ लोग जागृत प्रपंच को सत्य सिद्ध करने के लिए को कहते सत्य ही इस मानविक उपनिषद कारिका में पहले स्वप्न आदि को मिथ्या सिद्ध करने के बड़ा प्रयास किया सपन में जो दिखता है झूठा है उसका सिद्ध करेंगे फिर जागृत प्रपंच मिथ्या सिद्ध हो जाएगा अनुमान के द्वारा अनुमान के द्वारा मिथ्यात्व तो निश्चय होने पर फिर सूत्रि प्रमाण भी है अनुमान में उसके द्वारा विचार करके जागृत में प्रपंच में मिथ्यात्व तो चिंतन बार बार करे तब तो वैराग्य होता है तब निधि ध्यासन होता है परमात्मा की प्राप्ति तभी होती है वैराग्य चाहिए तो तब प्रपंच में मिथ्या तो बुद्धि करने के लिए ये सब अनुमान तर्क बताएंगे विचार करना है ओम पूर्ण